देवी भागवत नौ स्क भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र पूजा विधि का वर्णन वे प्रवल अब भगवती श्री दुर्गा जी पूजा का विधान सुनो जिसके श्रवण मात्र से घोर विपत्तियां स्वयं भाग जाती हैं जो इन भगवती दुर्गा की उपासना नहीं करता हो ऐसा तो इस जगत में कोई है ही नहीं क्योंकि ये सबकी उपास्य सबकी जननी शैवी एवं शक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत है ये भगवती दुर्गा सबकी बुद्धि की, की अधिदेवी है अंतर्यामी रूप से सबके भीतर इनका वास रहता है घोर संकट से रक्षा करने के कारण जगत में ये दुर्गा नाम से प्रसिद्ध है शैव और वैष्णो पुरुषों द्वारा निरंतर इनकी उपासना होती है इन मूल प्रकृति श्री दुर्गा देवी के सत प्रयास से जगत की सृष्टि स्थिति और संघार होती है अब इनके उत्तम नवाक्षर मंत्र का वर्णन करता हूँ सरस्वती बीज ऐंग भुवनेश्वरी बीज रिम और काम बीज क्लिम इन तीनों बीजों का आदि में क्रमशः प्रयोग करके इस पद को लगाकर फिर बीच यह दो अक्षर जोड़ देना चाहिए ओम रिंग ऐम चामुंडा ये यही वनुप्रोक्त नवाक्षर मंत्र है उपासकों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है इस नवारण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन ऋषि कहे जाते हैं गायत्री उष्णिक और त्रिष्ठु ये तीन छंद है महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं तथा तो रक्तदंती का दुर्गा एवं भ्रामरी बीज है नंदा शाकंभरी और भीमा शक्तियाँ कही गई हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है ऐंग हिंग क्रिम तीन बीज मंत्र चामुंडा यई ये, ये चार अक्षर तथा तो विच्चे में दो अक्षर यही मंत्र के अंग हैं प्रत्येक के साथ नम स्वाहा वसट हुम वोसठ और फट ये छह जाति संज्ञक वर्ण लगाकर शिखा दोनों नेत्र दोनों कान नासिका मुख और गुदा आदि स्थानों में इस मंत्र में वर्णों का न्यास करना चाहिए ध्यान इस प्रकार करें महाकाली का ध्यान तीन नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती महाकाली की मैं उपासना करता हूँ ये अपने हाथों में खड्ग चक्र गा बाढ़ धनुष परिख शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं उनके शरीर की कांति नील नीलमढ़ी के समान है तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं कमलासन ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव का वध करने के लिए इन महाकाली की उपासना की थी इस प्रकार काम बीज रूपणी भगवती महाकाली का ध्यान करना चाहिए महालक्ष्मी का ध्यान जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल घंटा मधुपात्र त्रिशूल पास और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं जिनका वर्ण अरुण है तथा तो जो लाल कमल पर विराजमान है उन महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ महासरस्वती का ध्यान जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है जो शुम्भ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है वाणी बीज जिसका स्वरूप है तथा जो सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ प्राग्ञ अब यंत्र बतलाता हूँ सुनो छह कोण से युक्त त्रिकोण यंत्र होना चाहिए चारों ओर अष्टदल कमल हो कमल में चौबीस पंखुड़ियाँ होनी चाहिए वह भूगृह से युक्त हो यों यंत्र के विषय में चिंतन करे शालग्राम कलश यंत्र प्रतिमा वाण अथवा सूर्य में एक निष्ठ होकर भगवती की भावना करके पूजा करे जया एवं विजया आदि शक्तियों से संपन्न पीठ पर देवी की अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है यंत्र के पूर्व कोण में सरस्वती सहित ब्रह्मा नैत्यकोण में लक्ष्मी सहित श्रीहरि तथा वायव्य कोण में पार्वती सहित शंभु की पूजा करनी चाहिए देवी के उत्तर सिंह की तथा बाई और महिषासुर की पूजा का नियम है छह कोणों में क्रमशः नंदजा रक्तदंता शाकंभरी शिवा दुर्गा धीमा और भ्राह्मी की पूजा होनी चाहिए आठ दलों में ब्राह्मी माहेश्वरी कोमारी वैष्णवी वाराकी नारसिंह ऐन्द्री और चामुंडा की अर्चना करें इसके बाद चौबीस पंखुड़ियों में पूर्व के क्रम से विष्णु माया चेतना बुद्धि निद्रा क्षुधा छाया पराशक्ति तृष्णा शांति जाति लज्जा शांति श्रद्धा कीर्ति लक्ष्मी धृति वृत्ति श्रुति स्मृति दया तुष्टि पुष्टि माता और भ्रांति इन देवियों की पूजा करनी चाहिए तदनंतर भूगृह कोण में गणेश क्षेत्रपाल वटुक और योगिनियों की भी बुद्धिमान पुरुष पूजा करें इसके बाहर बद्र आदि आयुधों सहित इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें इसी रीति से देवी की सावरण परिकरों सहित पूजा होती है